महाभारत द्रोण पर्व नवनवत्यधिक शतमोध्याय अस्वस्थामा के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग राजा युधिष्ठिर का खेद भगवान श्रीकृष्ण के बताए हुए उपाय से सैनिकों की रक्षा भीमसेन का विरोचित उद्गार और उन पर उस अस्त्र का प्रबल आक्रमण संजय तथा युगानते सर्वभूता नाम काल श्रेष्ठ युवांत संजय कहते राजन तदनंतर द्रुप अश्वस्थामा ने प्रलय काल में काल से प्रेरित हो समस्त प्राणियों का संहार करने वाले यमराज के समान शत्रुओं का विनाश आरंभ किया ध्वज्रुवं सत्रम भत महाशिलं महाशिल कि सरासन लवृत क्रब्यादपक्ष संघुष्ट भूत यकुम निहत्य सोचिनो देहपर्वतम उसने शत्रु सैनिकों को भल्लों से मार मार कर उनकी लाशों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया ध्वजाएँ उस पहाड़ के वृक्ष शस्त्र उसके शिखर और मारे गए हाथी उसकी बड़ी बड़ी शिलाओं के समान थे घोड़े मानो उस पर्वत पर निवास करने वाले किम पुरुष थे मनुष्य लताओं के समान फैल कर उस पर छाए हुए थे मांसभक्ष जीव जंतु मानो वहाँ चहचहाने वाले पक्षी थे और भूतों के समुदाय उस पर विहार करने वाले यक्षजान पढ़ते थे तथा वेगे न महता स नावयामास पुनरव तवात्म नृषे अश्वस्थाम फिर बड़े वेग से गर्जना करके आपके पुत्र को पुनः अपनी प्रतिज्ञा सुनाई यस्माुत आचार्य धर्मकमाशि मुंस्र मिते पुत्र तत्मा पश्यत वाही विद्राव्य सर्वान पहने हुए ने युद्धपरायण आचार से त्याग दीजिए ऐसा कहा था और शस्त्र रखवा दिया इसलिए मैं उसके देखते देखते उनकी सारी सेना को खदेड़ दूंगा और समस्त सैनिकों को, को भगाकर उस नीच पांचाल पुत्र को मार डालूंगा सर्वानी यदि सत्यम ते प्रति जान आभी परिवर्तय वाह यदि ये रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे तो मैं इन सब का वध कर डालूंगा या मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ अतः तुम अपनी सेना को लौटाओ तथा सिंहनाथ यह सुनकर आपके पुत्र ने महान सिंहनाथ के द्वारा अपनी सेना का भारी भय दूर करके फिर उसे लौटाया तथा समागम राजन कुरपांडवसेन पुनरेवा भव पुण्य सागर योर राज फिर भरे हुए दो महासागरों के समान कौरव पांडव सेनाओं में घोर संग्राम आरंभ हो गया। स्त्री सेना द्रोण पुत्र से आस्वासन पाकर कौरव सैनिक स्थिर हो युद्ध के लिए रोष और उत्साह में भर गए थे उधर द्रोणाचार्य के मारे जाने से पांडव और पांचाल वीर पहले से ही उद्धत हो रहे थे तेजा परमशिष्टा जयमात्मन पश्यता संरब्धा महावेग प्रादुराशा पतेह प्रजाना वे अत्यंत हर्षोत्फुल्ल होकर अपने ही विजय देख रहे थे रोसावेश में भरे हुए उन सैनिकों का महान वेग प्रकट हुआ यथाशिलोच शैल सागरे सागर यथा प्रतिह्य राजेंद्र तथा सं कुरपांडवाद्र जैसे एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से टकरा जाए तथा एक समुद्र दूसरे समुद्र से टक्कर ले वही अवस्था कौरव पांडव योद्धाओं की भी थी तथा संख सहसाणी भेरिणाम चाद्यंत संघा कुरुपाण्डव सैनिका तन्दर हर्ष मग्न हुए कौरव पांडव सैनिक सहस्रो संख और हजारों रणभेरिया बजाने यथ्यम सेगर से तो निःस्व सैन्धस्य सुमहानद्भुतम जैसे मथे जाते हुए समुद्र का महान शब्द सब ओर गूंज उठा था उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल भी अद्भुत एवं अनुपम था प्रा दुश्चक्रे तथो द्रोणी सहस्रम नारायण तताम अभिसन्ध पांडूना पंचालाना चाहिनी प्रादुरासोबाणा दीप्ताग्राखे सहस पांडवांच पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र ना प्रकट किया उसमें आकाश में हजारों बाण प्रकट हुए उन सबके अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे वे सभी बाढ़ प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आकर पांडव सैनिकों का विनाश करने को उद्यत थे तेजिशम चैन्यम चमृन महा हव मुहूर्ता भास्कर से वोके राजन, राजन जैसे दो ही घड़ी में सूर्य की किरणें सारे संसार में फैल जाती है उसी प्रकार उस महासमर में वे बाण संपूर्ण दिशाओं आकाश और समस्त सेनाओं में छा गए तथा प्रादुरासन महाराज महाराज इसी प्रकार वहां निर्मल आकाश में प्रकाशित होने वाले ज्योतिर्मय नक्षत्रों के समान काले लोहे के जलते हुए गोले भी प्रकट हो होकर गिरने लगे चतुश्चक्र दिचक्रांच शतको बहुलागदाह गदा चक्रारि चुरांता मंडला स्वतः फिर चार या दो वाली तथा जिनके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे ऐसे सूर्यमंडल के समान कितने ही चक्र प्रकट होने लगे शस्त्रकृति भिराकितरी क्षमा विध्ना पांडुपाचाल संजया पुरुष्रेष्ठ उस समय आकाश को विभिन्न शस्त्रों के आकार वाले पदार्थों से अत्यंत व्याप्त हुआ सा देख पांडव पांचाल और सिंजय योद्धा उद्विग्न हो उठे यथा यथा यथाजयुद्यंत पांडव राम महारथा तथा तथा, तथा तद श्रमी व्यवर्धत रचना अधिप धनेश्वर पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते थे वैसे ही वैसे उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था नारायणे नारायण दहनाभ्यारण उस नारायणस्त्र से घायल हुए सैनिक रणभूमि में ऐसे पीड़ित हुए मानो सब ओर से आग में झुलस रहे हो यथा ये पाये दक्षम हु तथा तद्रम पांडुनाम दताह प्रभो प्रभो जैसे सर्दी बीतने पर गर्मी में लगी हुई आग सूखे काठ या जंगल को जलाल डाले उसी प्रकार वह अस्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा नास्त्रेण ना थी राजन जब वह अस्त्र सब और व्याप्त हो गया और उसके द्वारा पांडव सेना छीण होने लगी तब धर्मपुत्र युधिष्ठ को बड़ा भय हुआ द्रव्यम त्रिटिव च पार्थस्य धर्मपुत्र उन्होंने अपने उस सेना को जब अचेत होकर भागते और कुंती पुत्र अर्जुन को ततस्थ भाव से खड़ा देखा तब इस प्रकार कहा धृष्टुम न पलाय स्वचाल से सातकेम ज गृषंधकृत धृत दुम्न तुम पांचालों की सेना के साथ भाग जाओ सत्य के तुम भी वंशी और अंधक वंशी वीरों को साथ लेकर घर चले जाओ वासुदेव धर्म आत्मा कर सत्यात्म श्रेय सत्य लोकमता धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण भी अपने लिए जो उचित समझेंगे करेंगे ये सारे जगत को कल्याण का उपदेश देते हैं फिर अपना भला क्यों नहीं करेंगे संग्राम न कर्तव्य सर्वसैन हम भी सह सोद प्रवेश थे हव्यव मैं तुम सभी सैनिकों से कह रहा हूँ कोई भी युद्ध न करे अब मैं भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा जाऊँगा कायरों के लिए दुष्चर संग्राम में भीष्म और द्रोणाचार्य रूपी महासागर को पार करके मैं सगे संबंधियों के साथ अस्वस्थावा रूपी गाय की खुरी के जल में डूब जाऊंगा काम संप्यता कल्याण वृत्तिराचार्यो अर्जुन की मेरे प्रति जो शुभकामना है वह शीघ्र पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि सदा अपने कल्याण में संलग्न रहने वाले आचार्य को मैंने युद्ध में मरवा दिया है ये न बाल भद्रो युद्धा अभिशारद जिन्होंने युद्ध कौशल से रहित बालक सुभद्रा कुमार को क्रूर सभा वाले बहुसंख्यक शक्तिशाली महारथियों द्वारा मरवा दिया और उसकी रक्षा नहीं की है ना विभ्रता प्रश्न तथा कृष्णा सभा उपेक्षिता सपुत्र राय्च पुत्र सहित जिन्होंने सभा में लाई गई द्रौपदी के प्रश्न का उत्सन्नति कर उसके प्रति उपेक्षा दिखाई उस समय वह बेचारी हमारे दास भाव के निवारण का प्रयत्न कर रही थी महान जिन्होंने अर्जुन के विराज के लिए युद्ध में सिंधराज की रक्षा के निमित्त महान प्रयत्न किया और अपनी प्रतिज्ञा रखी व्योहद्वार हम लोग विजय की अभिलाषा से आगे बढ़ना चाहते थे किंतु जिन्होंने हमें व्यू के दरवाजे पर रोक रखा था यथाशक्ति उसके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा में लगी हुई हमारी विशाल सेना को भी जिन्होंने रोक ही दिया था जिघांसुदार्थ राष्ट्र से अभ्रांत स्वस्व सुगुण कवचे तथा गुप्त रक्षाथम सैंदव से अर्जुन के घोड़े जब थक गए थे और धृतपु धिर्ट पुत्र, पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन के वध की इच्छा से उन पर आक्रमण कर रहा था उस समय जिन्होंने उसकी तथा सिंधुराज की रक्षा के लिए उसे दिव्य कवच द्वारा सुरक्षित कर दिया था ये न ब्रह्मास्त्र विदुषा पंचालाह सत्यजिनमुखा समूला ब्रह्मास्त्र को जानने वाले जिन आचार्य देव ने मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजीत आदि पांचाल वीरों को समूल नष्ट कर दिया ये न प्रभ्राज्य राज्य अधिण जब कौरव अधर्म पूर्वक हमें राज्य से निर्वासित कर रहे थे तब जिन्होंने हमें रोकने अर्थात शांत करने की ही चेष्टा की थी किंतु उनका हित चाहने वाले हम लोगों का उस समय उन्होंने सांस नहीं दिया था योत्यंतम अस्मा सुर्वाण सौहृदम परम हतस्तधर थे मरणम गमेश बांधव जो इस प्रकार हम लोगों पर अत्यंत स्नेह करने वाले थे वे द्रोणाचार्य मारे गए हैं अतः तो उनके लिए अपने भाइयों सहित मैं भी मर जाऊंगा एवं निवार्य निवार्रवीं जब कुंती नंदन उदिष्ट इस प्रकार कह रहे थे उसी समय दशारह कुलभूषण भगवान श्रीकृष्ण ने तुरंत ही अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोककर इस प्रकार कहा शीघ्राणी वाहरो संयोग त्रविहित प्रतिषेध महात्मा योद्धाओं अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है अस्त्रं तुम सब लोग हाथी घोड़े और रथों से उतरकर पृथ्वी पर आ जाओ इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को यह अस्त्र नहीं मार सकेगा यथा यथा ही युद्ध्य योधात्र तथा तथा ते कौरव बलवरा हमारे योद्धा जैसे जैसे इस अस्त्र के विरुद्ध युद्ध करते हैं वैसे ही वैसे ये कौरव अत्यंत प्रबल होते जा रहे हैं निक्षेप्यती शस्त्रि वाहन येजलि ये कुरते वीरा नमंती मानव संग्राम जो लोग अपने वाहनों से उतरकर कर हथियार नीचे डाल देंगे और जो वीर वाहन रहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे उन मनुष्यों को संग्राम भूमि यह अस्त्र नहीं ये पी चना। तान सर्वान पी। जो कोई मन से भी इस अस्त्र का सामना करेंगे वे रसातल में चले गए हो तो भी यह अस्त्र वहां पहुंचकर उन सब को मार डालेगा ते वचस्त तत्वा भारत सर्वं भारत का यह वचन सुनकर योद्धाओं ने इंद्रियों तथा मन से भी अस्त्र को त्याग देने का विचार कर लिया लक्ष्य नो ब्रभिद्राजन इदम संघर्ष वच राजन तब उन सबको अस्त्र त्यागने के लिए हुआ देख पांडु नंदन भीम से उनमें हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा द्रोण पुत्राच महा चुगई किसी भी वीर को किसी तरह भी अपने हथियार नहीं डालने चाहिए मैं अपने शीघ्र गांी द्वारा द्रोण पुत्र के अस्त्र का निवारण करूंगा गदयाप्यनयाुर्व्या हेम विग्रहया रण कालवत्ष्याभि द्रोणेषात इस सुवर्णमयी भारी गदा से रणभूमि में द्रोणपुत्र के अस्त्रों को चूर चूर करने के लिए मैं काल के समान प्रहार करूंगा न ही मे विक्रम तुल्य कश्य दि पुमारीह यथल्यम ज्योतिर जन विध्यते इस संसार में मेरे पराक्रम की समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के समान दूसरा कोई ज्योतिर्मय ग्रह नहीं है पश्चते ते बहुमे बाहू नागराज करोपमो समर्थो पर्वत्यापी स शिवस्या निपातरे गजराज के सुंडों के समान मोटी मेरी इन भुजाओं को देखो तो सही ये हिमालय पर्वत को भी धराशाई करने में समर्थ है नागायु सम्राणो हे कोनरे शक्रो यथा प्रतिद्वंद्व दिव्य शुभ श्रुष यहाँ के मनुष्यों में एक मैं ही ऐसा हूँ जिसमें दस हजार हाथियों के समान बल है जैसे स्वर्गलोक और देवताओं में केवल इंद्र ही ऐसे हैं जिनका दूसरा कोई योद्धा नहीं है यो आद्युदस्थल में मोटे कंधे वाली मेरे इन दोनों भुजाओं का बल देखो कि ये किस प्रकार अस्वस्थामा के प्रज्वलित एवं दीप्तमान अस्त्र के निवारण में समर्थ होती है यदि नारायण यदि इस नारायण का सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा अब तक नहीं हुआ है तो आज मैं कौरवों और पांडवों के देखते देखते इसका सामना करूँगा अर्जुन अर्जुन विभत्सयासा पंखो नैर्मल पात अर्जुन अर्जुन विवसो कहीं तुम भी न अपने गांधी धनुष को नीचे डाल देना नहीं तो तुम में भी चंद्रमा के समान कलंक लग जाएगा और वह तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा अर्जुन वाचा। भीम नारायणास्त्री व्रतमोत्तम अर्जुन बोले भैया भीमसेन नारायणास्त्र गौ और ब्राह्मण इनके समक्ष गांडीव धनुष को नीचे डाल दिया जाए यही मेरा उत्तम व्रत है एवं उक्त तो भीमो द्रोह पुत्र अरिंदम अभ्यन मेघ घोषेण रचसाजुन के ऐसा कहने पर अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा शत्रुदमन ध्रोण पुत्र का सामना करने के लिए चल दिए कंपयन बेधनिम सर्वास शंख शब्दम महत कृत्व भुजा शब्दम त पांडव पांडुपुत्र भीम बड़े जोर से संख बजाकर और भुजाओं द्वारा ताल ठोककर सारी पृथ्वी को कपाते और आपकी सेना को भयभीत करते हुए चले तस्य संख्या स्वनम्वा बाहु शब्दम ताबका समंतात को टी कृत्या सर्वरा तैर वह किरण उनकी संघ ध्वनि तथा भुजाओं द्वारा ताल ठोकने का शब्द सुनकर आपके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी सा एना दगुत्वा साल एमुग्रेनाथा किरत शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने पलक मारते मारते अश्वस्थामा के पास पहुंचकर बड़े फुर्ती से अपने बाणों का जालसा बिछाते हुए उसे ढक दिया तत्मस्वी धमतभा प्रदीप्ताभिमंत्रित तब अश्वस्थामाने धावा करने वाले भीमसेन से हंसकर बात की और भी और उन पर नारायणास्त्र से अभिमंत्रित प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की झड़ी लगा दी। दीप्ता रणभूमि में वे बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आग उगल रहे थे कुंती कुमार भीम उनसे ढक गए मानो उनके ऊपर स्वर्णमय चिंगारिया पड़ रही हो तस् रूपम अद्भुत राज संयुगे खद्योतैरावृत से पर्वत से राजन उस समय युद्धस्थल में भीमसेन का रूप संध्या के समय जुग्नों से भरे हुए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था तदस्त्रम तदस्तम द्रोणपुत्र प्रती तस्ती अवर्धत महाराज यथाग्नि अनुत महाराज भीमसेन जब द्रोण पुत्र के उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे तब वह हवा का सहारा पाकर धधक उठने वाली आग के समान प्रचंड वेग से बढ़ने लगा विवर्धम पांडव सैन्य मृत भीम तो मह मा विशत उस अस्त्र को बढ़ते देख भयंकर पराक्रमी भीमसेन को छोड़कर से सारे पांडव सेना पर महान भय छा गया तथा शस्त्र उत्सृज्य बहितल अबारोहश्च सर्व तब वे समस्त सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को धरती पर डालकर रथ हाथी और घोड़े आदि सभी वाहनों से उतर गए उनके हथियार डाल देने और वाहनों से उतर जाने पर उस अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन के भीम माथे पर आ पड़ी हा हा पिता भूताहनी पांडवा भीमसेनम तब सभी प्राणी विशेषत पांडव हाहाकार कर उठे उन्होंने देखा भीमसेन उन अस्त्र के तेज से आच्छादित हो गए हैं है महाभारती द्रोण पर्वड़ी नारायणाथ्र मोक्ष पर्वी पांडव सैन्य नवनवत्यधिक शतम हो यह इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में पांडव सेना का अस्त्र त्याग विषयक एक सौ निन्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ